देवी भागवत तीसरा स्कंध शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह सुबाहू की वाणी बड़ी सारगर्भित थी उसे सुनकर मनोरमा हितकारक वचन कहने लगी सुबाहू ने मनोरमा का पर्याप्त सम्मान किया था वह आनंद में निमग्न थी मनोरमा ने कहा राजन तुम्हारा कल्याण हो तुम निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य करो मेरा पुत्र भी अयोध्या में राज्य करेगा यह बिल्कुल निश्चित बात है अब मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए आज्ञा दो भगवती जगदंबिका तुम्हारा कल्याण करेंगी राजन परम आराध्या भगवती जगदम्बा का मैं भली भांति चिंतन करती हूँ मेरे विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए इस प्रकार राजा सुबाहु और मनोरमा की बातें होती रही उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी बातचीत होते होते ही रात बीत गई सवेरा हो गया जब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया तब तो उनकी क्रोधाग्नि धक उठी वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है हम आज ही उस कलंक राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मारकर राज लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे अन्यथा लज्जित होकर कैसे अपने भवनों पर जाएंगे आप सब लोग सुन ले ढोल मृदंग और शंख बज रहे हैं गीत गाए जा रहे हैं अनेकों प्रकार की वेद वेद्वनियाँ गूंज रही हैं इससे यह स्पष्ट सूचित हो रहा है कि राजा सुबाहु ने विवाह की विधि पूरी कर दी हमें बातों से ठग वैवाहिक विधि का संपादन करके अवश्य ही पानी ग्रहण संस्कार कर दिया गया है राजाओं अब हमारा क्या कर्तव्य है इस विषय में सब सोचें और फिर जो निर्णय हो वही करें इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी इतने में ही अप्रतिम प्रभावशाली काशी नरेश महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके निमंत्रित करने के लिए राजाओं के पास पहुँचे महाराज के साथ बहुत से प्रसिद्ध प्रतापी श्रोहित भी थे काशी नरेश सुबाहू को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने कुछ भी नहीं कहा क्रोध से मौन होकर चुपचाप वे बैठे रहे राजा सुबाहू सामने गए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ अब कृपा करके आप लोग शांतिपूर्वक कार्य करें क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है महाराज स्वभाव की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा वे बोले राजन हम भोजन कर चुके अब तू अपने घर जा तुझे जो कुछ जचा वह तू ने लिया जो कार्य अभी बाकी है जाकर उन्हें भी कर ले राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े ये सभी प्रख्यात नरेश कुपित हो गए और इनके भीतर क्रोध की आग भभक रही है पता नहीं ये क्या कर डालेंगे इस प्रकार की चिंता धारा में सुबाह गोता खाने लगे सुबाहू के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का यह कर्तव्य निश्चित किया कि हम लोग रास्ता रोक डट जाएँ और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन ले कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे जिन्होंने कहा हाँ हाँ अरे उस राजकुमार सुदर्शन से हमें क्या बैर चुकाना है यहाँ का सब दृश्य देख लिया अब जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलना चाहिए तदनंतर विरोधी राजा मार्ग रोक कर डट गए उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की जो विधियाँ शेष थी उन्हें पूर्ण करने में लग गए